भाई लोग दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान भी है हर एक समस्या का समाधान होता है महत्व की बात यह है कि समाधान ढूंढने वाले में संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात है भारत की कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या हो कितनी भी बड़ी भारत की आर्थिक कठिनाई की समस्या हो इन सभी समस्याओं का समाधान है प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि स्विस बैंक में उपस्थित तो किता है महासभा तो है साथ। साथ। हुई और उसके बाद कोटा पर बहस हुई बहस पूरे देश ने टेलीविजन पर देखी अगर इस तरह का एक जॉइंट सेशन किया जाए संसद का और राज्यसभा लोकसभा दोनों का और उस अधिवेशन में यह बहस किया जाए कि स्विस बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है वो व्हाइट मनी है वो नेशनल प्रॉपर्टी है और उस पर वोट ले लिया जाए और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है अगर हमारे देश के लोग जो आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में भारत सरकार को मजबूर कर रहे कि आप संसद में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोर्टा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बैंक के पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए वाइट मनी डिक्लेयर करिए सारा का सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा क्योंकि स्विस बैंक में नियम है वहां व्हाइट मनी नहीं रखी जा सकती नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखी जाती है पर्सनल प्रॉपर्टी रखी जाती है तो उनके नियम का फायदा उठा लो कानून बना दो देश की संसद उस कानून को बनाने में सक्षम है वो कानून बन जाए कानून पर बहस हो जाए बहस के बाद वोट पड़ जाए वोट अगर ज्यादा पड़ जाए समर्थन में तो कानून बनी जाएगा पैसा वहां से आ जाएगा और अड़तालीस लाख करोड़ रूपये अगर आ जाए तो आप उस पैसे को ऐसा करो गरीबों को लाइन लगा के बांट दो साढ़े चार चार लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा दे दो और कहो कि तुमको जो करना है कर लो कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिपॉजिट ले लो और अगर गरीबों को नहीं बांटना चाहते तो भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर लो और भारत माता के नाम से फिक्स डिपोजिट कर लो तो एक बरस का ब्याज इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बना दो आज हम हिन्दुस्तान में सेंट्रल एक्साइज लेते हैं सेल्स टैक्स लेते हैं टोल टैक्स लेते हैं रोड टैक्स लेते हैं इनकम टैक्स लेते हैं कॉरपोरेट टैक्स लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं टैक्स पर टैक्स लेते हैं कोई ऐसी स्थान नहीं जो बिना टैक्स के हो इस देश में मनोरंजन पर भी टैक्स है इस देश में दुनिया में बड़ा विचित्र देश है एंटरटेनमेंट करो उसका भी टैक्स दो आप मने मजा लो उस पर भी टैक्स आप आनंद भी नहीं ले सकते बिना टैक्स के ये बड़ा विचित्र देश है थोड़े दिन में आप कहोगे मैं थूक रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो मैं सांस ले रहा हूं इसपे भी टैक्स दे दो मुझको क्योंकि टैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है हमारे जो देश में मजा लेने पे मनोरंजन करने पे टैक्स लगता हो उस देश में थूकने पर भी लग जाएगा कोई दिन चलने पर भी लगा देंगे मैं अभी एक दिन मद्रास गया था रेलवे स्टेशन के बाहर निकला यूरिनल में गया यूरिनल से बाहर जैसे ही निकला तो एक आदमी आ गया कहने लगा लाओ दो टैक्स मैंने कहा भाई क्यों तो उसने कहा यहां मूतने पे भी टैक्स तो मैंने कहा किसने लगाया कि वो अम्मा ने लगा दिया जयललिता ने मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे दो रूपये टैक्स देना पड़ता फिर तो नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं हम नेताओं का क्या कहना इसी से विकास हो रहा है मैं ये कहता हूं कि भाई विकास करना है तुमको पैसा चाहिए टैक्स लेना बंद कर दो स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में मंगा लो इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो इसका एक साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए टैक्स लेने की जरूरत क्या और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स करो और पांच साल के बाद ये देश अगर न सोने की चिड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं मात्र पांच साल में ये देश सोने की चिड़िया हो जाए कैसे हो जाएगा आप कल्पना करो इनकम टैक्स नहीं है सेल टैक्स नहीं है ऑक्ट्रॉय नहीं है टोल टैक्स नहीं है कोई टैक्स नहीं है फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा जरा बता दो किसी के पास एक फैक्ट्री है तो दस लगाएगा दस है तो सौ लगा देगा सौ है तो हजार लगा देगा माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा और हमेशा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाएगी ग्रोथ लाएगी तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे सम्पत्ति आएगी फिर उसका डिविजन करना है डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो एक काम रह जाएगा बाकी तो कोई बड़ा काम है नहीं तो बहुत आसान समाधान है कोई मुश्किल नहीं अब प्रश्न यह है कि अगर संसद में ये कानून बन सकता है तो ये संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं उनको आप कहो देखो कानून बनता है कि नहीं हिंदुस्तान के जिस दिन एक करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो हिन्दुस्तान की हर पार्टी शतुर्मुर्ख की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी आप कहोगे वो करेगी हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है मैं कल नखत्राणा था आपको सुनाऊ नखत्राणा में मुझे एक भाई ने कहा कि राजी भाई यहाँ ये नखत्राणा है बड़ा विशेष गांव है मैंने कहा क्या गांव उन्होंने कहा इस गांव में चालीस साल से टाउन हॉल बन रहा है चालीस साल से टाउन हॉल बन रहा चालीस साल से मैंने कह, कहा बना बना बना नहीं है बन रहा है तो मैंने कहा जगह दिखा दोगे जगह कोई नहीं है कल्पना में बन रहा है तो मैंने कहा कैसे बनता तो उसने कहा जो भी धारासभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो मैं टाउन हॉल बनाता हूं और चालीस साल हो गया हरेक धारा सभ्य टाउन हॉल बना रहा आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया नखत्राणा ऐसा विचित्र शहर है एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राणा की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो कि जब यहाँ धारासभ्य चूंटी में आता है तो टाउन हॉल बनवाता है और यहाँ का सरपंच जब चूंटी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बनवाता है और वो भी चालीस साल से बन रहा है वो भी देख लो आप ये बस स्टैंड सामने है नखत्राणा आप जाओ नखतराना में आप शायद कई बार गए होगे गए वहां का बस स्टैंड देख के दया आती है इतना बड़ा गांव है कैसा फटीचर बस स्टैंड है लेकिन वो 40 वर्ष से बन रहा है हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा वोट दे दो और नखतराना की जनता इतनी भोली भाली के दे देती है चालीस वर्ष से यह चल रहा है और चालीस वर्ष से टाउन हॉल भी बन रहा है तो अब जनता ही अगर एंसी है अपनी तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है ये नेता तो दो मिनट में सीधे हो जाएंगे आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो बस आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो ये सब सीधे हो जाएंगे आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के खजूरिया के हो या खजूरिया के हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं करोगे तो वोट मिलता है नहीं करो तो घर में बैठो हम नहीं देते वोट देखो आप ये होता है कि नहीं होता और इसके लिए करना क्या है कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए विधेयक पेश कर दे विधेयक पर बहस हो जाए वो बहस आप देख लो टीवी पे आएगी और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में सीधी सी कहानी है तो बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में सीधी सी बात और जो समर्थन करे उसका नहीं पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमानदार हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है इस समय में मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव गांव में लाखों लाखों लोगों से सही ले रहे हैं हमारा लक्ष्य है कि हम दो तीन करोड़ सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो अब तक जो पैसा हिन्दुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर दो वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया है चार देश ऐसा कर चुके हैं एक जहरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में उसने किया है फिलीपींस नाम का एक देश है उसने किया है पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है उसने भी किया है और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में यह किया पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया और वो विधेयक यह था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई गणतंत्र आया लोकतंत्र आया डेमोक्रेसी आया उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है उन्नीस नवंबर को ये विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ 23 नवंबर को इस पर वोट हुआ वोट में चार सांसदों ने विरोध में डाला बाकी सबने समर्थन में डाला पता चल गया इन्हीं चार सांसदों का है बाद में वो कानून बन गया कानून बना स्विस बैंक ने एक हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को पांच अबज डॉलर दिया एक हफ्ते के अंदर विद इन वन वीक अब नेपाल जैसा छोटा देश यह कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा है तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है तो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत क्यों नहीं कर सकता ये काम संकल्प चाहिए मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता हर काम संभव होता है काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात आप संकल्प कर लो मैं संकल्प कर लू ये काम हिन्दुस्तान में आज नहीं तो दो साल बाद दो साल बाद नहीं तो पांच साल बाद होने ही वाला है संकल्प की बात है आज मैंने संकल्प किया है मेरे जैसे बारह कार्यकर्ताओं ने किया है कल एक लाख हो जाए फिर बारह लाख हो जाए किसी दिन एक करोड़ हो जाए ये होने वाला है असंभव नहीं है ये सब ये सब संभव है एक दूसरा निवेदन एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया आप याद करो जब यूरिया घोटाला हुआ 133 करोड़ रुपए का घोटाला था सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया तब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और आपको माही है दो किश्तों में 133 सौ करोड़ रूपये स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया था एक बार एक करोड़ रूपये आया दूसरी बार सोलह करोड़ रूपये आया पूरा पैसा भारत में आ गया अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का, का भी आ सकता है वो फोर्स घोटाले का भी आ सकता है गेहूं घोटाले का भी आ सकता है कोई भी घोटाले का पैसा आ सकता है और सीधा सा सिद्धांत है यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति करने वाले लोग चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ये किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो ये हो सकता है हमने संकल्प लिया है कि हम जाएंगे और हम कैसे जाएंगे करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर लेकर जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बात के लिए ये लोग गंभीर है तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते तो या तो संसद ये काम करे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें प्रदेश से कर्जे के रूप में करनी पड़ती है वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते हैं दूसरा एक और विकल्प है इसका हमारे देश के अंदर जो काला धन है जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय दस लाख करोड़ रूपये का कालाधन है देश के अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा और ये दस लाख करोड़ का काला धन कहाँ से हुआ है ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में वो ये कहता है कि आपने अगर सौ रुपया कमाया तो उसमें से पैंतीस रूपये आप टैक्स में दे दो तो पैंसठ रूपये आपका वाइट मनी है और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा सौ रूपया ब्लैक मनी है आपका ये है इनकम टैक्स का कानून अब आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है मनी तो मनी है ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिस जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो व्हाइट नोट तो नोट है मनी तो मनी है ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है कुछ को व्हाइट बनाता है और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है सौ रूपये आप कमाओ पैंतीस सरकार को दो तो पैंतीस तो बचा हुआ जो पैंसठ है वो व्हाइट है और नहीं दिया तो पूरा सौ ब्लैक है और इसी के चलते दस लाख करोड़ रूपये आता है ब्लैक मनी का और ये क्यों आता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के अभी टैक्स नहीं वसूल पाता कारण उसका यह है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता इस देश का आदमी दान दे सकता टैक्स नहीं देता कभी मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में एक लाख रूपया दान देते हैं लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं मुंबई में रहते हैं वो रोज शाम को एक लाख रूपया दान करते हैं लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए चार चार्टेड अकाउंटेंट उनके पास हैं हमेशा तैयार रहते हैं वो चारों चार्टेड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना कैसे बचाना कैसे चोरी करना कैसे एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज एक लाख रूपये दान देते हैं यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप सुनकर राजीव भाई भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता ये सरकार कुपात्र है इसको मैं एक पैसा नहीं दे सकता भले दान में मैं पूरा घर क्यों न दे दूं तब मेरे समझ में आया हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता इसलिए टैक्स नहीं देता तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला है क्योंकि वो हरहमखोरों को तो नहीं दे रहा कम से कम और जो टैक्स नहीं दे रहा आप देखो वो धर्मशाला बना रहा है वो गौशाला बना रहा है वो पांजरा पोल बना रहा है वो तालाब बांध रहा है वो कुएं खोद रहा है वो सड़क बना रहा है वो हॉस्पिटल बना, बना रहा है वो स्कूल बना रहा है आप बताओ क्या नहीं कर रहा है बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है बाकी कोई भी काम वो कर रहा तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई है एक दिन थोड़े दिन पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही नहीं तो कहने लगे क्यों मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट है इसलिए मनी ब्लैक है एक्ट हटा दो मनी ब्लैक होगा नहीं आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा सब वाइट ही व्हाइट है कहने लगे बात तो आपकी सही है तो मैंने कहा यह डिपार्टमेंट बंद कर दो तो कहने लगे सरकार का खर्चा कैसे चलेगा मैंने कहा इससे ज्यादा हम दे देंगे सरकार इनकम टैक्स में एक साल में जितना लेती है उससे दो ढाई गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता टैक्स नहीं देता आप दान मांग लो मिल जाएगा कारगिल युद्ध हुआ सरकार में दान मांगा मिला कि नहीं मिला गुजरात में धरती कम हुआ सरकार में दान मांगा मिला कि नहीं मिला उड़ीसा बाबा जोड़ा आया सरकार ने दान मांगा पैसा मिला आप जब भी देखना भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी कोई भी संकट आएगा इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता टैक्स नहीं देता तो सरकार दान ही लेना टैक्स बंद कर दे तो वो कहने लगे फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को मैंने कहा बहुत सरल है देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो इसको दान लेने वाला डिपार्टमेंट बना दो अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की फिर ट्रेनिंग दे दो तो दान मांगने की और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे सेठ जी आऊं क्या आप फुर्सत में हैं जरा दान चाहिए देश के लिए आप बताओ जब इतनी विनम्रता से आपसे कोई फोन पे बात करेगा आप कैसे मना करेंगे बताओ ना? हिंदुस्तान में विनम्रता से मांगो कुछ भी मिलता है दादागिरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दादागिरी करता है इसलिए मनी ब्लैक है अगर ये दादागिरी बंद कर दे कोई मनी ब्लैक हो नहीं सकता इस देश में और मैं तो वैसे भी इस बात का हिमायती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों का खोला हुआ डिपार्टमेंट है 1860 में अंग्रेजों ने यह डिपार्टमेंट बनाया और अंग्रेजों की कल्पना यह थी कि भारत के नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना ताकि ये बर्बाद हो जाएं अंग्रेज आबाद हो जाएं इसलिए ये बनाया हम बंद कर दें इस डिपार्टमेंट को और सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए तो दान में ले ले सरकार एक दिवस मैंने हिसाब जोड़ा कि रोज हर आदमी दो रूपये भी दान करे देश के लिए दो रूपये में चाय का प्याला भी नहीं आता लेकिन मैं दो रुपए मान के बात कर रहा हूं हर व्यक्ति रोज का दो रुपए दान करे तो एक वर्ष का दान लगभग छिहत्तर हजार करोड़ रुपए आता है 76,000 करोड़ रुपीस और टोटल इनकम टैक्स का कलेक्शन एक वर्ष का मात्र पैंतीस करोड़ रुपए है पैंतीस करोड़ सरकार वसूलती है उसमें लाखों करोड़ का ब्लैक मनी बन जाता है और मैं कहता हूं कि एक नया पैसा ब्लैक मनी बनाओ मत छिहत्तर हजार करोड़ तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको इनकम टैक्स से दो गुना ज्यादा बस करना यह है कि 1961 और 1861 का जो कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इसको हटा दो हिंदुस्तान खुद सोने की चिड़िया हो जाएगा आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के अमीर होने की कहानी का राज क्या है स्विट्जरलैंड कैसे इतना पैसे वाला देश हुआ स्विट्जरलैंड दे के समृद्धशाली होने का एक और एक कारण है स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नाम का कोई कानून नहीं है स्विट्जरलैंड में कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं है इसलिए वो देश इतना समृद्धशाली है पचास साल पहले स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिना जाता था उन्होंने अपने देश का इनकम टैक्स हटाया आज वो देश समृद्धशाली है वहां का गरीब से गरीब नागरिक एक वर्ष में जितनी कमाई करता है उतना हिंदुस्तान का कोई एक अच्छे से अच्छा उद्योगपति नहीं कर पाता तो स्विट्जरलैंड अगर बिना इनकम टैक्स के समृद्धशाली हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते आप भी लो लो और हमारे यहाँ तो परम्परा है हमारे यहाँ तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिकतम टैक्स पांच टका होना चाहिए इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए अधिकतम पांच टका चाणक्य ने कहा और यहाँ तो टैक्स ही टैक्स है सौ टका भी हो सकता डेढ़ सौ टका भी हो सकता ढाई सौ टका भी हो सकता तो टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को सरकार अगर सरल करे और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये जो मल्टीपुल टैक्स सिस्टम है मल्टीपल टैक्स सिस्टम माने सेंट्रल एक्साइज भी है सेल्स टैक्स भी है लोकल टैक्स भी है टोल टैक्स भी है रोड टैक्स भी है ऑक्ट्रो का भी है कैपिटल गेन का भी है इसका भी है उसका ये सब टैक्स हटा दो सिंगल पॉइंट एक टैक्स लगा दो अगर लेना है तो नहीं तो वो भी हम लगाओ वो भी हटा दो पांच साल के लिए जीरो टैक्स कर दो पूरी इकोनॉमी को हिन्दुस्तान तो कहीं से कहीं पहुंच सकती है और ये भी कैसे हो सकता है आपके और मेरे संकल्प से हो सकता है ये भी असंभव नहीं है जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी तरह से नहीं भी हो सकता है आपका संकल्प मेरा संकल्प मिले तो कोई चीज है नहीं भी हो सकती है आप तय कर लो आप संकल्प ले लो इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में कि भारत देश में इस समय चौंतीस ऐसे कानून है जो देश की जनता को हैरान और परेशान करने के लिए बनाए गए चौतीस ये सब के सब कानून अगर बदल दिए जाएं और हमारी आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून हम बनाएं तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच्ची आजादी मिल जाएगी कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले एक उदाहरण दूं मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया बहरामपुर नाम के एक नगर में बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था उस सम्मेलन में कुछ किसान आए उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है मैंने पूछा क्या दुख है उन्होंने कहा हम चोखा लेते हैं मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात ही तुम कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले एक उदाहरण दुख मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया बहरामपुर नाम के एक नगर में बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था उस सम्मेलन में कुछ किसान आये उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है मैंने पूछा क्या दुख है उन्होंने hmm! कहा हम चोखा लेते हैं मैंने कहा बहुत अच्छी बात है तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात यह है कि जब चोखा को पानी सबसे ज्यादा लगता है तो हमारी किसी भी नहर में पानी नहीं आता और जब हमारा चोखा पक तैयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है ये हमारे दुख का कारण मैंने जब हमको जरूरत है तो पानी नहीं मिलता और जब हमें जरूरत नहीं है तो पानी भयंकर होता है तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा कानून है तो मैं मिला इरीगेशन डिपार्टमेंट में गया एक इंजीनियर से मिला मैंने उसको पूछा ये क्या नियम है आपका कि जब किसान को खेडत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ते नहीं और जब उसको पानी लगता नहीं तभी आप पानी छोड़ देते हो तो उसने कहा राजी भाई मैं क्या करूं 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा है हमारे अब मैंने उस कानून की हिस्ट्री निकाली कि उन्नीस में यह कानून कभी लगा था तब उन्नीस में हुआ यह था कि यह उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था आप जानते हो बंगाल का हिस्सा था बंगाल पूरा का पूरा उसमें उड़ीसा आता था आसाम आता था नागालैंड मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा सिक्किम ये पूरा का पूरा बंगाल होता था आप जानते हैं बंगाल में बगावत हुई बार बार बगावत हुई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया जब उन्नीस में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया उस बंगाल के बंटवारे के विरोध में जिसको बंगभंग कहते थे बंगभंग के विरोध में महर्षि अरविंदो घोष ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया उधर महर्षि अरविंदो घोष ने आंदोलन शुरू किया बंगाल में इधर उत्तर भारत में आंदोलन शुरू किया लाला लाजपत राय ने और इधर आंदोलन शुरू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में अब ये तीनों नेताओं ने जबरदस्त जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया उस आंदोलन में लाखों लाखों किसान भी शामिल हुए तो अंग्रेजों की बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी बंगाल का प्रांत होता था गवर्नर होता था वहां पर उस सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे नहर में ये कानून तब का बनाया हुआ आज तक हिन्दुस्तान में चल रहा है इसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा नहीं और ऐसे कानून हिंदुस्तान में कितने मैं आपसे बताऊं जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए गए आपको तो सुनकर हैरानी लगेगी आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूँ ये दोनों के लिए तय करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानून के आधार पर होता है आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइड सिटीजन माने जाते हैं आप जानते हैं ये राशन कार्ड का, का कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ 1946 में बनाया था ये कानून अंग्रेजों आप हिंदू हैं मैं हिंदू हूं ये 1935 में अंग्रेजों ने तय की गई डेफिनेशन के आधार पर है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन ईसाई है कौन क्रिश्चियन है ये अंग्रेजों की तय की गई डेफिनेशन है हमारी नहीं है हमारा सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ हम हिंदू हैं नहीं है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ हमारे देश का पुलिस का कानून जिसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं ये इतना अत्याचारी कानून है मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे उनके साथ मेरा हमेशा इस बात पर झगड़ा रहा कि यह कानून कैसा है आपका कि कोई भी पुलिस वाला आपको डंडे से मार सकता है पीट सकता है आप उसका डंडा भी नहीं पकड़ सकते अगर आपने डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बनेगा क्या केस बनेगा आपने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई इसका केस आपके ऊपर बनेगा आपने उसका डंडा पकड़ लिया माने वो अपनी ड्यूटी कर रहा था ड्यूटी क्या है आपको पीट रहा था वो उसकी ड्यूटी है आपने उसको रोक लिया तो आप जेल में जाइये पुलिस वाले को कुछ नहीं होने वाला मतलब क्या है इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक बहुत ही अत्याचारी कानून जिसमें पुलिस को राइट टू ऑफेंस है लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में क्या हो सकता है आप जरा बताओ एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा पंचावन बरस हमारी आजादी को हो गए लेकिन एक पुलिस वाले का डंडा नहीं रोक सकते आप अपने ऊपर पड़ने से इससे ज्यादा गुलामी क्या होती है दुनिया में आपको तो इसका दर्द नहीं है मुझे इसका दर्द है क्योंकि मैं बहुत डंडे खा चुका हूं पुलिस पर और सिर्फ इतना ही नहीं है इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं मैनुअल के अनुसार मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारो आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा मैंने कहा मेरा बॉडी मार्ग कान के पीछे है उन्होंने कहा नहीं नियम ऐसा है कि आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे भले बॉडी मार्ग आपके कान के पीछे है कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे आपको तब आपका बॉडी मार्क चेक होगा तो मैंने पूछा ये कानून कब से है तो अठारह से है आज तक बदला नहीं कभी किसी सरकार ने वैसे का वैसा ही जेल मैनुअल है वैसे का वैसा ही पुलिस मैनुअल है कभी मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, वो भी हैरान परेशान है वो कहते हैं राजी भाई पुलिस मैनुअल के अनुसार हम जो है 24 घंटे के कर्मचारी हैं बात बिल्कुल सही है पुलिस ऑफिसर ऑन 24 फोर आवर्स ड्यूटी पे रहता है हमेशा पगार मिलती 8 घंटे की ड्यूटी पे रहता है चौबीस घंटे वो खुद परेशान है क्योंकि पुलिस मैनुअल ऐसा है वो भी खुश नहीं है इस कानून से हम भी खुश नहीं है लेकिन बदलता नहीं है ये कानून पता नहीं क्यों नहीं बदलता शायद बदलने की मंशा नहीं है क्योंकि नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस डंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है तो बदलते नहीं है कानून तो पुलिस का कानून वही राशन कार्ड का, का कानून वही सिटीजनशिप का, का कानून वही ये जो मैरिज एक्ट है आपके देश में चलता है आप विवाह का कानून जिसको कहते हैं हिन्दू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये तक अंग्रेजों का बनाया हुआ है ये भी हम नहीं बना पाए आजादी के बाद ऐसे चौंतीस कानून है हमारे देश में और वो कानून जब तक चलेंगे तब तक कोई स्वराज्य आने वाला नहीं है आप शायद जानते नहीं हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसके आधार पर कलेक्टर होता है मजिस्ट्रेट होता है सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह ये आईसीएस का कानून 1860 का बना हुआ और विचित्र बात इसमें यह है, है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है संवैधानिक उनको संरक्षण है जो दुनिया के कोई देश में नहीं बांग्लादेश में भी नहीं जो हमसे बाद में आजाद हुआ या हमने जिसको आजाद करा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई भी सिविल सर्वेंट्स को नहीं मिलता भारत को छोड़कर और ये अंग्रेजों ने तय कर दिया था वो आज तक चला आ रहा है इस देश में और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दुख क्या है वो कहते हैं राजी भाई हमारा ट्रांसफर होता रहता हर तीन साल में उनका ट्रांसफर हो जाता ट्रांसफर होने का तीन साल का कानून भी अंग्रेजों के समय का अंग्रेज हर तीन साल में अधिकारी को ट्रांसफर करते थे तीन साल से ज्यादा उसको रखते नहीं थे कारण क्या है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गांव में रहेगा लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा वो दोस्ती के चक्कर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती है इसलिए वो कोई भी ऑफिसर को तीन साल से ज्यादा टिकने नहीं देते दे थे हर तीन साल में ट्रांसफर करो वही तीन साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज भी है इस देश में अधिकारी आता है अपना बोरिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शुरू करता तब तक ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है फिर दूसरे गांव चला जाता है दूसरे गांव से तीसरे गांव तीसरे गांव से चौथे गांव भटकता रहता है जिंदगी उसकी ट्रांसफर में और पोस्टिंग में निकल जाती है कहीं स्टेबल नहीं हो पाता वो तो उसको अपना दुख है कानून वैसा है नियम वैसा है तो मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया ये अंग्रेजों के कानून क्यों नहीं भगा दिया और इन अंग्रेजों के कानूनों को अगर हम भगा दें या कई बार मेरे दिल में आता है कि ये जितने भी मैनुअल्स हैं जितने भी रूल्स रेगुलेशन की बुक्स हैं सबको एक दिन आग लगा दो सब कचरा है कुछ काम का नहीं है हमारे और इन सबको जला दो आग लगा दो इनकी कोई जरूरत नहीं है आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाओ नए कानून बनाओ जो आज की जरूरत है आप देखो इंडियन पिनल कोड है लगभग डेढ़ सौ बरस पुराना है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 110 सौ बरस पुराना है सिविल प्रोसीजर कोड है न्यू बरस पुराना अब न्यू बरस पहले क्या परिस्थिति थी आज क्या परिस्थिति है जमीन आसमान का फर्क आ गया लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड वही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही है इंडियन पीनल कोड वही है और तो और सुनो हिंदुस्तान में इंडियन एडवोकेट्स एक्ट नाम का एक कानून है जो अंग्रेजों के समय से आज तक बदला नहीं गया क्योंकि इंग्लैंड में सब वकील काला कोट पहनते हैं इसलिए हिन्दुस्तान में भी सब वकील काला कोट पहनते पूछो आप इसका क्या मतलब है इंग्लैंड में काला कोट इसलिए है पहनते हैं कि ठंडी बहुत है और ज्यादा ठंडी वाले देश में काली चीजें पहनना हीट को एब्जॉर्व करता है एक तो और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती बाहर से ठंड अंदर नहीं घुसती इसलिए गला बंद करके काला कोट पहनते इंग्लैंड में भयंकर ठंड पड़ती है अब यहां भयंकर गर्मी वाले देश में जहां छियालीस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है वहां वकील काला चौगा लटकाई घूमते रहते हैं ये कानून आज तक नहीं बदल पाया आज तक नहीं बदला हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ के लोगों को सफेद कपड़े पहनने चाहिए ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए लेकिन वकील यहां भी काला कोट पहने हुआ उनसे कहो भाई बदल लो इस कानून को नहीं बदलते क्योंकि अंग्रेजों की औलाद जैसे अंग्रेज थे वैसे उनके बच्चे बदलना ही नहीं चाहते इस देश अंग्रेजों के जमाने में मी लौट मी लौट मी लौट चिल्लाया करते थे आज भी मी लौट कहने वाले लोग हैं इस देश को शर्म नहीं आती ये कहते हो मी लॉर्ड हम तो सिर्फ ईश्वर को कह सकते हैं बाकी तो किसी को नहीं कहते यहां तो अपने जैसे आदमी को मील ऑर्ड कहके बुलाते सब की सब व्यवस्था पूरी की पूरी, की पूरी कानून व्यवस्था न्याय की व्यवस्था सब अंग्रेजों के जमाने की वाली तो अभी इसका समाधान क्या सीधा सा समाधान है चौंतीस हजार अंग्रेजों ने नियम कायदे कानून बनाए सबको आग लगा दो सबको जला दो कोई रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कचरा वैसे भी है गुलामी के कानून है वो गुलामी हमें हटानी ही पड़ेगी आज की जरूरत आज के हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे जो भारतीय परम्परा का संरक्षण करें भारतीय परम्परा को आगे बढ़ाए भारतीयता को आगे बढ़ाए आप देखो कैसा विचित्र देश है एक उदाहरण देता आप अगर यहाँ गाय खड़ी है कहीं उसको डंडे से पीटो तो आपको जेल हो जाएगी आ, आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात कानून की बात बता रहा हूँ यहाँ गाय खड़ी है डंडे से पीटो आपको जेल हो जाएगी और उसी गाय को कतल खाने में ले जाके कत्ल कर दो आपको मीट एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा गाय को डंडे से पीटोगे जेल हो जाएगी उसको कत्ल कर दो कुछ नहीं होने वाला क्यूँकी कानून ऐसा है गाय को पीटना जुर्म है लेकिन गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है हमारे देश में बड़ा विचित्र देश है डंडे से पीटो तो जुर्म है कत्ल करके उसका मांस बेचो जुर्म ही नहीं है इस देश में और इसलिए छत्तीस सौ कतलखाने चल रहे हैं पूरे देश में 60,000 हजार नए कतलखाने खुलने जा रहे हैं इस देश में क्योंकि गाय का कत्ल करना जुर्म नहीं है गाय को डंडे से पीटना जुर्म है भैंस का कतल करना जुर्म नहीं है भैंस को डंडे से पीटना जुर्म है गधेड़े को कतल करना जुर्म नहीं है गधेड़े को पीटोगे तो वो जुर्म है कैसा कैसा विचित्र जुर्म है इस देश में कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है और वो उसके ऊपर कपड़ा लाद कर ले जा रहा है गठरी लेके जा रहा है अगर चाहे तो उसका चालान हो सकता है उसको जेल हो सकती है क्योंकि गधे के ऊपर उसने बोझा डाल रखा है ये नियम है और उस गधे को कत्ल कर दो कोई कानून नहीं बड़ा विचित्र देश है कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया जन्म लेने के पहले मार दो तो सिंपल अबॉर्शन है वो और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है और उसमें फांसी की सजा है बड़ा विचित्र देश है माने गर्भ में रहते हुए बच्चे को मार दो तो अबॉर्शन है गर्भ के बाहर निकल आया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी 302 का चार्ज लगेगा आपके गर्भ में रहता हुआ भी वो जीवित इंसान है तब फांसी नहीं होगी आपको लेकिन बाहर निकल आया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी कैसा विचित्र देश है ऐसे कानून है हमारे देश में और ये कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है आप कोई कोर्ट में केस लगा दो 20 वर्ष के फैले अगर आप जजमेंट सुन लो तो जो कहो मैं हारने को तैयार बीस वर्ष तक अपील पे अपील अपील पे अपील अपील, पे अपील, अपील, पे अपील चलती रहेगी केस लगाने वाला भी मर गया जीतने वाला भी मर गया हारने वाला भी मर और केस अभी चालू है चालू है चालू है ऐसा देश है ये एक जमाना था जब हिन्दुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे जिनको आज हम गाली देते हैं लेकिन उन राजा महाराजाओं के जमाने के कानून कैसे हुआ करते थे एक राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसके राज्य में दो माताओं में झगड़ा हो गया एक बच्चा था दो माताएं थी एक माँ कहती थी मेरा बेटा दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे राजा ने कहा मामला क्या है तो दो माताएं बच्चा एक अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा आधा काटो तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो जो असली मां थी वो चिल्लाने लगी चिल्ला लगी नहीं नहीं इसको काटो मत भले तो दूसरी मां को दे दो जिंदा तो रहेगा चंद्रगुप्त तुरंत समझ गया यही असली मां है क्योंकि असली मां अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती तो उसने नकली मां से बच्चा छीना असली मां को दे दिया नकली मां को जेल में डाल दिया पूरे केस का फैसला दो मिनट में हो गया ये था भारत का न्याय या भारतीयता की न्याय पद्धति अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ ठीक यही केस दो माताएं हैं एक बच्चा है आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 साल के पहले जजमेंट नहीं आएगा और हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं बच्चा भी बड़ा होके मर जाए लेकिन केस चालू रहेगा ये है अंग्रेजों की न्याय पद्धति न्याय इसमें होता ही नहीं है आप जानते क्या होता है कोई भी न्यायाधीश ये नहीं कहता कि मैं न्याय देता हूं हर न्यायाधीश ये कहता है कि मैं कानून के आधार पर फैसला करता हूं न्याय नहीं देता न्याय में और फैसले में जमीन आसमान का फर्क है जरूरी नहीं है कि कानून के आधार पर दिया गया फैसला न्यायप्रिय हो अन्यायप्रिय भी हो सकता है अच्छा न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसला देता है न्याय नहीं देता फिर हम उसको न्यायाधीश क्यों कहते हैं और जहां कानून के आधार पर फैसला होता है न्याय नहीं होता उसको न्यायालय क्यों कहते हैं मैं तो कहता हूं दोनों का नाम बदलना चाहिए न्यायाधीश को कहना चाहिए कायदाधीश और न्यायालय को कहना चाहिए कायदालय क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर फैसला हो रहा न्याय कहाँ हो रहा है अगर न्याय होता तो भारत में तो गाय माता है उसको तो कत्ल करना भी जुर्म है डंडे से मारना भी जुर्म है न्याय तो ये कहता है हमारा लेकिन कानून ये कहता है कि डंडे से मारना जुर्म है कत्ल करना जुर्म नहीं है तो, ये कानून कहता तो कानून क्या है न्याय क्या है आप समझिए तो भारत में करना ये होगा की ये कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धति है इसको न्याय आधारित फैसला करने की पद्धति बनाना पड़ेगा और ये कब बनेगी जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाए जाएं, चौंतीस हजार कानून रद्द किए जाएं और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाएं, जो भारतीय मान्यता भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से ध्यान रखकर लिए गए हो, ना कि इसके विरुद्ध हो तब हमें सुख मिलेगा शांति मिलेगी तब हमें चयन मिलेगा और सुख शांति चयन मिला आपका जीवन आराम से कटेगा मेरा भी कटेगा यही हमें करना है लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है आप दुखी हैं मैं भी दुखी हूं दुख का कारण क्या है दुख का कारण ये व्यवस्था है और हम दुख का कारण ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं हम नकारा हैं, हम अच्छे हो जाएं तो सारा दुख दूर हो जाए कभी नहीं होने वाला व्यवस्था से जनित दुख है आपके अंदर से थोड़ी आया है बहुत लोग कहते हैं हमें दुख दूर करना है हम ध्यान करेंगे प्राणायाम करेंगे योग करेंगे 20 दिन साधना में जाएंगे कितना भी कर लो दुख दूर होगा ही नहीं क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है वो आपके ध्यान प्राणायाम साधना से थोड़ी दूर होने वाला आप हिमालय में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे क्योंकि पुलिस वाले का डंडा वहां भी आपके ऊपर फटक सकता है वहां भी पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा आप क्या कर लोगे दुख अगर दूर करना है व्यवस्था जनित है तो व्यवस्था को बदलो व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होने वाला इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से यह दुख पैदा हुआ है और मैं यही मानता हूं और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है बाकी सब पाखंडी हैं कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूँ कोई कहता है चार महीने का ध्यान लगाता हूँ सब पाखंड करते हैं हो ही नहीं सकता ये आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है सड़ांत पड़ी हुई है और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे ये कैसे होने वाला पूरे समाज में दुर्गंधी, दुर्गंध फैली हुई है कहीं गरीबी है कहीं बेकारी है कहीं भूखमरा है कहीं भ्रष्टाचार है और कोई यह ढपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूँ मैं तो प्राणायाम करता हूँ वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता ना ध्यान लगा सकता ना प्राणायाम कर सकता ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है अंदर भी सुख है दोनों परिस्थितियां एकाकार होती है तब आदमी ध्यान में जाता है अन्यथा ध्यान में नहीं जाता आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता आसन कर सकते हैं आप त्राटक कर लीजिए लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता कभी ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सम परिस्थिति चाहिए बाहर सुख है अंदर भी सुख है बाहर आनंद है अंदर भी आनंद है तब आप ध्यान में जा सकते हैं अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता हूँ बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा तावीज मानते हैं हमारे देश में मेरे पास आओ मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा आ जाओ मुझे गुरु बना लो मेरा यहाँ गंडा बंधवा लो और गुरु दक्षिणा देते जाओ हर गुरु पूर्णिमा को आते जाओ और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना माया बहुत खराब है तुम मुझे दे दो मैं रखूंगा तुम्हारी माया को यहां ले आओ यहां दे दो गुरु दक्षिणा में देते जाओ सारी माया मैं इकट्ठा बैठता हूं इस माया के ऊपर तुम माया मत रखो मुझे दे दो माया पूरी ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूँ गुरू जी आप उनको मोक्ष ले जा रहे हो खुद ही क्यों नहीं चले जाते जनता इतनी बोली भाली इतनी सीधी साधी क्या करे बिचारी हमारी जनता के भोलेपन का फायदा ये सब दूर तराजकार भी उठाते हैं और ऐसे लोग भी उठाते हैं तो क्या करना है इसमें से मैं आपसे आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि यह व्यवस्था को बदलना है जिससे दुख पैदा होता है दुख पैदा करने वाली व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है हमारी नहीं है अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी दुर्भाग्य से आजादी के पचपन साल के बाद भी वही चलती आ रही है न अंग्रेजों के कानून बदले न अंग्रेजों की शिक्षा बदली न अंग्रेजों का तंत्र बदला न अंग्रेजों का सिस्टम बदला कुछ बदला नहीं है इवन अंग्रेजी भाषा भी नहीं बदली इस देश में वो भी वैसे के वैसे ही चली आ रही है अब हमारी मुश्किल क्या है भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था में रह रहे हैं तो दुख तो होने ही वाला है आपसे बिल्कुल विपरीत मान्यता वाली व्यवस्था है और आप बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले देश के लोग हैं दो विपरीत मान्यताएं एक जगह इकट्ठी होगी तो टकराव तो होगा और दुख उसमें से निकलेगा और आप अगर इस दुख को दूर करना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं या तो आप अंग्रेज हो जाओ तो ये अंग्रेजीयत की व्यवस्था आपको मजा देगी और या आप भारतीय होना चाहते हो तो इस अंग्रेजीयत की व्यवस्था को भारतीय बनाओ तो ये आपको दुख नहीं देगी यही दो रास्ते हैं तीसरा कोई रास्ता नहीं ये अधकचरे होके हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते अधकचरापन कैसा है व्यवस्था तो वैसी की वैसी है हम बदलने की कोशिश करेंगे ये कभी होने वाला नहीं व्यवस्था बदले उसके साथ व्यक्ति बदले तब बदलाव संपूर्ण होता है अन्यथा व्यक्ति बदल गया व्यवस्था वैसे की वैसी है बदलाव कभी पूरा नहीं होता तो आप इस व्यवस्था को बदलिए और व्यवस्था को बदलने का सबसे सरल उपाय है व्यवस्था के साथ असहयोग करिए बहिष्कार करिए उसका असहकार करिए व्यवस्था बदलना शुरू हो जाती है ये जो व्यवस्था आ गई है इसको बदलना है इसके लिए संघर्ष करना है इसके लिए संगठन बनाना है इसके लिए चेतना पैदा करनी है ये सब करिए इसी में से व्यवस्था बदलेगी व्यवस्था परिवर्तन के चार स्टेप हैं पहला स्टेप जन जागृति दूसरा स्टेप लक संगठन तीसरा स्टेप रचनात्मक काम और चौथा स्टेप संघर्ष उसके बाद पांचवें स्तर पर जाकर व्यवस्था बदलते हैं तो पहला स्टेप जन जागृति करिए दूसरा स्टेप संगठन बनाइए तीसरा स्टेप उसमें से निर्माण का काम करिए और चौथा और आखिरी स्टेप संघर्ष में लग जाइए पूरी व्यवस्था बदलेगी और ये व्यवस्था अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाए तो मैं मानता हूं कि सच्ची आजादी आएगी और उसी सच्ची आजादी के लिए आप में हम सब मिलकर प्रयास करें